सलाकया चशुरं धानजन सलाखया चशुरा ये तस्म श्रीगुवे नीचैतनमोष्टेन भूगले स्वयं रूपये स पदांतिको श्री पल कमल श्रीगुर वैश्वान श्री राधा कृष्ण पाला जय श्री कृष्ण कृणा सिंधु जगतपे तप्तकांचन वृंदावनेश्वरी हरि ृंदवेशनंदम नौमी सर्वनंदक हरीनामा्रतम देशमूता शिरोमणि आनंदलीमय विग्रहाय हेमा दिव्य छवि सुंदराय तस्मेंेमर साय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नमो महावदन्याय महावन गौर सुचतत्मक जय श्री कृष्ण चैतन्य नमो निंद श्री चौदागर शिवासादी और हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे रा राम राम राम हरे हरे तो यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव अधिकतर मेरे माता पिता की उम्र के हैं इसलिए आप सभी वैष्णवों के चरण कुम्भलों में बड़ा धन्यवाद प्रणाम और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि श्री जगन्नाथ जी की उस लीला की चर्चा कर सकूं। यद्यपि मेरा इस चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रु की जो दिव्य लीलाए हैं उनमें मेरे जैसे सामान्य सामान्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है लेकिन अपने गुरुजनों से जो सुना है उसको आई सी टी करने का प्रयास करूँगा और उनकी कृपा आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा धन्यवाद उस समय पहले आप लोगों ने मुझे एक बार बार अवसर दिया था यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ कहने का तो उस समय हमने चैतन्य महाप्रभु के भाव चैतन्य महाप्रभु कौन है उनका भाव क्या है ये सब जानने का प्रयास किया था आज हम जानेंगे जगन्नाथ जी का भाव क्या है जगन्नाथ जी कौन है जगन्नाथ जी की स्थिति जो जो विचित्र उनका जो विग्रह है वो ऐसे कैसे आ गए एक कथा तो हम लोगों को मालूम है कि समस्त ब्रजवासी लोग सारे देश के समस्त जो लोग थे वो क्षेत्र में एकत्रित हुए थे और उस समय आ, कुछ कुछ लोगों को भगवान के दिव्य लीलाओं की ब्रजलीला की कथा सुनने की इच्छा हुई तो रोहिणी जी ने कथा रोहिणी जी ने ब्रज लीला की कथा कही उस समय सुभद्रा जी दरवाजे पे खड़ी थी और सब लोग आ गए कथा हम सबको पता है लेकिन हम आज जो चर्चा करने वाले हैं इसके कुछ व्यतिरिक्त थे इसके वर्जन टू ऑफ जगन्नाथ बलदेव सुबद्रा देखिए अलग अलग अलगों में अलग अलग अलगों में जगन्नाथ जी का आने का प्राकट्य कुछ और रहता है तरीके कुछ और होते हैं तो ये शास्त्रण में एक दिव्य कथा है जगन्नाथ जी के विषय में जो हमने शायद ही कभी सुनी होगी लेकिन प्रामाणिक है तो आज इसको हम लोग चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण ग्यारह साल ब्रज में रहे ब्रज में बहुत सारे लीलाएं उन्होंने की और उसके बाद मथुरा गए मथुरा में उन्होंने कंस का वध किया और वध के पश्चात वो द्वारका शिफ्ट हो गया द्वारका शिफ्ट होने के बाद भी श्री कृष्ण का जो ब्रजवासियों के प्रति जो प्रेम था वो लव मात्रा भी कम नहीं हुआ। उसकी अनुभूति उनकी जो पत्नियां हैं द्वारका में जो उनकी 16108 जो पटरानियां हैं उनको अनुभव अनुभूति होती थी जब श्री कृष्ण सोते थे रात को तो अचानक बोल पड़ते थे गोपी राधा राधा राधा और अलग अलग लीलाओं में श्री कृष्ण हमेशा जो लीलाएं ब्रज में हुई हैं, उन सब लीलाओं का स्मरण करते रहते थे तो कभी कभी ललिता आदि तो सॉरी कभी कभी द्वारका में उनके जो पटरानियां है वो तो पूछती थी प्रभु कि क्यों आप ब्रजवासियों से इतना आसक्त है हमारे सेवा में कुछ कमी है कि आप राधा रानी को याद कर रही हैं हु? हमारे कुछ सेवा में त्रुटि है तो भगवान इसका उत्तर क्या देते ब्रजवासियों ब्रजवासियों ने जैसे कृष्ण से प्रेम किया है वैसा किसी ने प्रेम नहीं किया एक बार श्री कृष्ण सियों को याद करते करते विशेष कर उसमें श्रीमती राधा रानी को याद करते करते, द्वारका द्वारका में में गिर गिर पड़े। में गिर पड़े। राधारानी का इतना गाढ़ा करतेमरण उनको हो रहा था उनसे जो विराह की जो दावाग्नि उनके आग में जो हृदय में लगी थी उस कारण से वे तो बेहोश हो गए मूर्चित होकर गिर पड़े और देवयोग से उस समय वहां पर और और उद्धव आते हैं। अभी उनके पूर्व में भक्ति वेदांतों का संघ प्राप्त करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया और वह शरीर छोड़ने के बाद उनको ब्रह्मा जी का पुत्र यानी देवर्षि नारद का पद मिला और देवर्षि नारद इस समस्त भूमंडल में जितने सारे लोक हैं उन समस्त लोकों में कहीं भी, भी विचर सकते हैं बिना किसी परमिशन के वैकुंठ में गोलोक में जितने सारे स्थान हैं जितनी कोई भी लोक हो उन समस्त स्थानों में नारद जी को कोई रोक नहीं सकता उनके पास ऐसा वीजा है कि, कि किसी भी देश में घूम सकते हैं तो भगवान ने नारद जी को एक ऐसा पोजिशन दिया है कि नारद जी बेरो सब जगह सर्वत्र जा सकते हैं तो ऐसे नारद जी अगर आप भागवत पढ़ेंगे अगर आप भागवत ध्यान से पढ़ेंगे तो भागवत में हर भक्तों के चरित्र में नारद जी का हाथ है किसी भी भक्त का चरित्र बोलिए आप उसमें नारद जी की कृपा के बिना उद्धार हो ही नहीं सकता कोई बोलेंगे कालिया कालिया का नाम लीजिए जी हाँ कालिया दमन लीला में भी नारद जी का हाथ था कैसे जी बताते हैं कि जब कालिया रमनक रमन में रहता था और सताने लगे थे उस तो समय के पास पास जी उसके आए थे कहा बेटा अब तेरा वृंदावन जाने का समय हो गया वृंदावन चला जा वहां पर मेरी कृपा से तो, मेरी आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण तेरे पनों पर नृत्य नि, करेंगे तो यहाँ तक कालिया दमन लीला में भी नारद जी का हाथ था तो अगर आप भागवत को ध्यान से पढ़ेंगे तो हर चरित्र में नाराज जी का हाथ के बिना किसी भक्त का उद्धार हो ही नहीं सकता चाहे ध्रुव प्रला तो है ही प्राच, प्रचिता है और भी कई सारे भक्त हैं उनका बिना नारद जी के कृपा के उद्धार हो ही नहीं सकता तो ऐसे नाराज जी श्री कृष्ण तत्व के पूर्णता ज्ञात है उनको श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हो सब कुछ ज्ञात है उनको तो इस समय श्री कृष्ण जो मूर्छित होकर द्वारका में गिर पड़े है उनकी स्थिति क्या है उनकी मानसिकता क्या है वो श्री कृष्ण राधा रानी के विरा में है ये भली भांति जानते हैं बली जानते थे अब उद्धव जी की स्थिति को देखिए उद्धव जी जब से जन्म लिया उन्होंने तब से श्री कृष्ण का नाम लेकर जन्म लिया और बचपन से ही वे श्री कृष्ण का जो विग्रह था उसके साथ खेलते रहते थे और जब बड़े हुए तब तो भगवान ने उनको अपना मंत्री बनाया भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी इतने घनिष्ठ मित्र है एक दूसरे के इतने इतनी घनिष्ठता थी उद्धव जी का जो शरीर जो दिव्य जो अंग था उनका वो भगवान से एकदम मिलता जुलता था जब उद्धव जी ब्रज में पहुंचे थे तो श्री कृष्ण के रथ में पहुंचे गए थे और अंग उनकी भगवान शाम मरने के ही थे सब कुछ उनके जैसा ही था तो जब ब्रज जब गोपियों ने देखा की अरे कृष्ण आ गए क्या तो दौड़ बड़े वहां पर देखने के लिए और देखा तो अरे सब कुछ सेम है लेकिन उनकी जो आंखें है वो कृष्ण वो कृष्ण जैसी नहीं है समझ गया कि कृष्ण नहीं है कोई और है तब तो पता चला कि उद्धव जी है।, तो तो अपने, अपने, अपने है लेकिन उद्धव जी सलाह मशुरा करके इस सब कार्य करते थे तो उद्धव जी ना केवल मंत्री थे बल्कि घनिष्ठ मित्र थे मित्र भी थे उद्धव जी के लिए इतना कहा था भगवान भगवान ने कि देखो उद्धव तुम तो मेरे इतने प्रिय हो जितना प्रिय नहीं है जितना प्रिय शिव नहीं है जितना प्रिय लक्ष्मी नहीं है उतने तो मेरे प्रिय हो इसलिए उद्धव जी के प्रति इतनी आत्मीयता थी तो उद्धव जी को जब भगवान का परधाम भगवान के धाम भगवान को अपना धाम जाने का जब समय आया तब सारे यदुवंश का विनाश करके भगवान प्रवास से क्षेत्र में बैठे थे उस समय उद्धव जी भी चाहते थे कि मैं चला जाऊँ मैं भगवान के साथ अपने उनके धाम में चला जाऊँ लेकिन भगवान ने देखा कि उद्धव के जैसा भागवत धर्म को ग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जिस तरह से वेद जी जब उन्होंने चार वेदों को अलग अलग लोगों में अलग अलग ऋषियों को बांट दिया इतिहास और पुराणों को रोमांचन जी को बांट दिया जब भागवत की रचना की तब तो उनको कोई ऐसा उनको कोई भागवत को, को ग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद वहां पर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ उसी तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उद्धव जो है भागवत को ग्रहण कर सकता है इसलिए उसको यही रहना चाहिए मेरे जाने के बाद उद्धव जी भागवत का प्रचार करेंगे इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको व्यक्तिगत रूप से उपदेश दिया भागवत धर्म के ऊपर और उनको इसी धराधाम बनाने का आदेश दिया इन्हीं उद्धव जी ने जब भगवान की जो द्वारका की पटरानिया थी जब उनको विरह हुआ श्रीकृष्ण से विरह हुआ और वो विरह विरह की ज्वाला में जल रही थी उस समय उद्धव जी ने एक महीने तक ब्रज में उनको श्रीमद भागवत का उपदेश दिया था तो ये इस, इस तरह से कहने इन नारद और उद्धव जी के चरित्र को कहने का तात्पर्य यही है कि इन दोनों को कृष्ण के बारे में संपूर्ण ज्ञान था तो कृष्ण द्वारका में मूर्चित पड़े थे और उद्धव नारद जी दूसरे चर्चा करते हैं चर्चा यह करते हैं कि अब श्री कृष्ण को जगाए कैसे जाए श्री कृष्ण को एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में लाए कैसे जाए तो उद्धव जी कहते हैं कि नाराज जी ब्रज की जो भगवान की जो दिव्य लीलाए हैं ब्रज में तो चर्चा करते कह कि नारद जी आप भगवान के ब्रज लीला गाएंगे तो उसको सुनकर श्री कृष्ण एकदम तुरंत खड़े हो जाएंगे लेकिन अब एक समस्या है समस्या यह है उद्धव जी कि यदि श्री कृष्ण अगर मैं अपनी बिना पर ब्रज की और हूँ कृष्ण खड़े भी हो जाएंगे लेकिन श्री कृष्ण तो कर दो जगन्नाथ रथ यात्रा चर्चा कर रहे हैं तो जो, जो, जो लीला है भगवान की ये किस तरह से जगन्नाथपुरी की लीला से मैच करेगी जरा ध्यान दीजिएगा इसलिए गौर से सुनिएगा बहुत बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को तो उद्धव जी ने कहा कि यदि श्री कृष्ण इस अवस्था में ब्रज में चले गए तो ब्रज की जो स्थिति है इस समय तो बड़ी खराब है खराब का अर्थ है कि सब लोग अर्धम अवस्था में हैं राधा रानी यशोदा सारे गोपिया सारे सकाय सबकी जो यथा मतलब तो अवस्था है वो इतनी बुरी है कि लगभग सभी मर चुके हैं श्री कृष्ण के विराह में लगभग सभी मर चुके हैं और यदि इस स्थिति में श्री कृष्ण वहां पर जाते हैं तो ये सारे जो ब्रजवासी लोग है श्री कृष्ण को वहाँ से वापस नहीं भेजेंगे यदि वापस नहीं भेजेंगे तो द्वारका में तो आग लग जाएगी तो तो गड़बड़ हो जाएगी सारा सब कुछ मूड डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसलिए जरा इस ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिस कारण से वहाँ पर सब लोग खुश हो जाए और श्री कृष्ण का स्वागत करें तो नारद जी कहते हैं कि उद्धव जी आप ही चले जाइए तो उद्धव जी कहते हैं उसी समय जब चर्चा चल रही थी वहाँ पर बलराम जी आ गए बलराम जी वहाँ पर पहुँच गए तो नाराज जी कहते उद्धव जी आप चले जाइए ब्रज में तो उद्धव जी ने कहा नहीं प्रभु देखिए नाराज जी आप सीनियर डिवोटी हैं आपकी बात का उल्लंघन करना नहीं चाहिए तो आपके चरणों में मेरा शत शत प्रणाम लेकिन मेरी विनती है मेरी स्थिति को समझिए कि मैं ब्रज में क्यों नहीं जा सकता कुछ समय पहले भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपना संदेशवाहक बनाकर ब्रज में मुझे भेजा था क्या करने के लिए भेजा था गोपियों को समझाने के लिए भेजा था मुझे कितनी बड़ा कितना बड़ा भगवान मेरे साथ चेष्टा कर रहे थे हरेक किले संदेश भेज दिया कि इसको ये संदेश दो उसको ये संदेश दो और कहा उद्धव तुम जाकर उस संदेश के बहाने से उन लोगों को सांत्वना दे देना मेरी तरफ से सांत्वना दे देना तो उद्धव जी बड़े उत्साह के साथ अपने ज्ञान का बटोरा लिए उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे क्योंकि बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य थे ये नहीं बृहस्पति जी के पास कोई ट्रेनिंग लेने आता तो, तो बृहस्पति जी किसी किसी और को उनके अंडर भेज देते थे लेकिन उद्धव जी ऐसे शिष्य थे जिनको बृहस्पति जी ने अपने डायरेक्ट मार्गदर्शन में ट्रेन किया था तो ऐसे उद्धव जी को भगवान ने ब्रज में भेज दिया और जब उद्धव जी ब्रज में पहुंच गए वहां सब रो ही रहे थे मा यशोदा रो रही थी सारे गोप रो रहे थे सारे गोपियां रो रही थी सारे पशु रो रहे थे सारे पक्षी रो रहे थे सारे सारे पेड़ पौधे सभी रो रहे थे क्योंकि तो श्री कृष्ण की विराह में रो रहे थे और उस विरह में उस विरह की स्थिति को जब उद्धव जी ने देखा तो सोच रहा था कि क्या बोलू इनको मैं अभी क्या सांत्वना दू इन लोगों को ये जो जो उनको जो जीव को करना चाहिए श्री कृष्ण के लिए रोना चाहिए तो कर रहा है, अब मैं इनको क्या सांत्वना दू और मैं तो चाहता हूँ और, और रोए सामान्यतः तो हम लोगों की स्थिति क्या है अगर एक दिन अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच चले क्रिकेट का मैच चले एक दिन अगर नहीं देखे तो भाई इतना बड़ा विराह हो जाता है अगर नई कोई मूवी मूवी रिलीज हो गई अगर 200-300 करोड़ पार कर गई है और हमने अगर वो नहीं देखा तो बाप रे बाप वो, वो वीर हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाता तो किसी ना किसी तरह चुपके से कहीं ना किसी तरह से देख लेते हैं ये हम लोगों की स्थिति है तो हम लोग इस विरह में रो रहे हैं तो संसार में इतने सारे हम लोग दुखी है और कोई मर जाता है कोई कुछ कर जाता है हम लोग रोते रहते हैं कभी कभी प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाता है कभी बिजनेस में नुकसान होता है हम लोग रोते रहते हैं कोई माँ हमारा स्वजन कोई मित्र हमारा मर जाता है तो हम लोग रोते रहते हैं लेकिन कृष्ण के लिए नहीं रोते तो उद्धव जी सोच रहे थे कि संसार संसार की स्थिति को देखा जाए तो संसार में सभी लोग किसी -किसी रो, लो तो रो रहे हैं मैं इनको क्या उद्देश्य तो रस अगर जब मेरे सर पर पड़ेगी तब तो मेरा उद्धार होगा तो ये उद्धव जी चुप ये उद्धव जी समझ कर जानकर चुपचाप से अपना विस्तर का करके लौट पड़े लेकिन जाने से पहले गोपियों का एक वादा कर दिया गोपियों, वादा गोपियों के वादा वादा को वादा किए सारे के वादा किए माँ यशोध को वादा किए कि जैसे ही मैं मथुरा में कदम रखूंगा दूसरे दिन की सुबह की पहली ट्रेन से कृष्ण को भेज दूंगा वृंदावन तुरंत कृष्ण जैसी में कृष्ण मेरे मित्र मेरी बात कभी नहीं डालेंगे शायद उनको आप लोगों की स्थिति का अंदाजा नहीं होगा ठीक है ठीक है और कुछ नहीं उद्धव श्री कृष्ण अपनी लीला में और वहाँ पे सब स्थिति एज इट इज उद्धव जी बोले मैं दोबारा अपना मुंह काला करने नहीं आ सकता मैं क्या मुंह लेकर ब्रज में जाऊ दो अगर वह फिर से ब्रज में गया तो पीट देंगे मुझे, गोपिया तो मुझे पीट देंगी। देंगे झूठा मक्कार भगवान कृष्ण का दोस्त बनकर आता है और हमारी स्थिति को तक पहुंचा नहीं सकता तब नाराज जी बोले ठीक है उद्धव जी आपका तो समझ रहे स्थिति को तो नाराज जी बोले बलराम जी आप चले जाइए बलराम जी से कहा कि बलराम जी आप तो आप तो ब्रज में रह चुकी आप तो ब्रजवासी है आप चले जाइए तो बलराम जी ने कहा नाराज जी आपको क्या बताओगे मेरी स्थिति उद्धव जी फिर भी ठीक है मेरी स्थिति तो उनसे भी खराब है मैं भी गया था दो महीने के लिए वहां पर रहने के लिए गया था ये सोचकर के सबको सांत्वना दूंगा सांत्वना क्या दूंगा अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए मछली को अगर पानी से बाहर निकालकर उसको अगर उसको मान लीजिए उसको किसी तरह से उस मछली को संतुष्ट कर दिया जाए उसको पानी बनी उसको पानी से बाहर निकाल लीजिए अभी आप उसके लिए उसको बुफे डिनर खिलाइए उसको अश्रीखंड खिलाइए आमराखंड खिलाइए आमरस खिलाइए उसको कुछ भी खिलाइए उसको बोलिए कि आप उसको बड़ा से बड़ा पोस्ट बड़ा दे दीजिए उसको कुछ भी कीजिए उसके लिए लेकिन मछली के लिए मछली संतुष्ट नहीं होगी उससे मछली को कब सूख मिलेगा जब वो दोबारा पानी में जाएगी तो ये ब्रजवासी स्थिति ऐसी है कि कृष्ण वहाँ पर नहीं है कृष्ण वहाँ से दूर है तो कृष्ण वहां पर नहीं है तो उनकी स्थिति वैसे जैसे मछली की तरह है उनको आप कुछ भी कीजिए किसी भी तरह से उन लोग शांत नहीं होने और उनकी जो हृदय में जो आग लगी वो शांत नहीं होने वाली है कृष्ण को आना ही पड़ेगा और कृष्ण के आए बिना उनकी आग आगे शांत होने वाली है मैंने भी गोपियों को खूब समझाया और आखिरकार माँ यशोदा के चरण कमलों में दंडो अपना सर रखा कहा माँ प्रयास करता हूं जितनी अपनी पूरी क्षमता संकर्षण हूं आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने कुछ कहा कृष्ण ने उसको टाल दिया है बड़ा भाई हूं तो टाला ऐसा कभी हुआ नहीं तो पूरी ताकत लगाऊंगा मार कृष्ण को तेरे पास जल्दी ब्रज में भेज दूंगा सबको वादा कर दिया और बलराम जी लौट पड़े तो ब्रज में ब्रज से लौट पड़े तो बलराम जी श्री कृष्ण कहे देखो देखो श्याम सुंदर द्वारकाधीश जो वादा किया निभाना पड़ेगा ठीक है ब्रज के लोगों को ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ सकते मेरी आज्ञा है चुपचाप चले जाओ बार बार श्री कृष्ण भविष्य में कभी चलेंगे तो ऐसे करते करते श्री कृष्ण कभी आज तक ब्रज में नहीं गए तो बलराम जी अपनी दुख व्यथा अपनी जो व्यथा है इसको नाराज जी के सामने और उद्धव जी के सामने रखते कि तो अब ये हुआ कि अब कोई नहीं जा सकता ना उद्धव जी जा सकते हैं ना बलराम जी जा सकते हैं तो वहां पर यह सब स्थिति को देख कर वापस सुभद्रा सुभद्रा जी आ जाती है सुभद्रा कहती है कि आप लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो करना क्या है ब्रज में जाना है और उन लोगों को इतना पता नहीं कि कृष्ण आ रहे हैं आप लोग मुझे इतना गारंटी दो कि कृष्ण का आप रत्न बिठा देंगे और आप कृष्ण को यहां से विदा कर देंगे बाकी वहां का खेल में सम्भाल लूंगी मैं स्त्री हूं और मैं स्त्री हूँ तो मैं जानती हूँ सबको कैसे घुमाना है और आप लोग तो पुरुष है आप लोगों की बात पर भग, लोग भले विश्वास ना करे लेकिन एक स्त्री एक दूसरे स्त्री की बात पर विश्वास कर लेती है तो मैं माँ यशोदा के गोद में बैठूंगी और माँ यशोदा के आंसू कोचूंगी देखो माँ कृष्ण आ रहा है अब ये सब छोड़ो गिरा छोड़ो और उत्सव की तैयारी करो फिर में गोपियों को राधा को भी समझाऊंगी तो सुमद्रा इस तरह से आश्वासन देती है तो नाराज जी उद्धव जी बलराम जी कहते हैं वाह ठीक है अच्छा है तो सुभद्रा जी का रथ तैयार होता है और सुभद्रा जी को विदा करने सुभद्रा जी को विदा करने की तैयारी होती है उस समय बलराम जी कहते हैं कि अब जा रही है तो फिर मैं भी चला जाता हूं इतना हिम्मत कर रही है जाने की तब सुभद्रा के पीछे सुभद्रा के साथ मैं भी चला जाता हूँ तब बलराम जी का भी रथ तैयार किया गया है कभी आप जगन्नाथपुरी चलिए जगन्नाथपुरी में देखेंगे रथत्रा के समय सबसे पहले बलराम जी को रथ ने बिठाया जाता है ठीक है कि नहीं? जब में रथ यात्रा होती है उस समय बलराम जी का रथ चलता है उसके पीछे पीछे सुभद्रा जी का रथ चलता है उसके बाद श्री कृष्ण श्री कृष्ण का रथ जाता है तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही है पहले बलराम जी रथ पर चढ़ गए उसके बाद सुभद्रा जी रथ पर चढ़ गई और दोनों को विदा करने के बाद दोनों को विदा कर दिया जा रहा है समझ रहे हैं दोनों का विदा कर है देखिए पूरी पूरी में भी ऐसे ही होता है पहले बलराम जी निकलते गुंडिसा के लिए फिर उसके पीछे सुभद्रा जी निकलती है तो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है गुंडीसा अर्थात वृंदावन तो यहाँ पर पहले बलराम जी निकल रहे हैं वृंदावन के लिए उसके पीछे सुभद्रा जा रही है अब उद्धव जी कहते हैं नारद जी को नारद जी चालू तो नारद जी चालू करता है भगवान की ब्रज की लीलाओं को गाने के लिए कूतना उद्धारेला लीला अघासुरार लीला दमन लीला अघासुर उद्धार जितने सारे उनके जो दिव्य चरित्र है उनका वर्णन नारायण चालू करता है और ला और धीरे धीरे करते करते रासलीला पे आता है और रास ले वर्णन चालू करते हैं और फिर वो वो वर्णन करते हैं कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर आधा रानी के साथ के चले जाते हैं और फिर राधा रानी को छोड़कर अकेले हो जाते हैं और फिर अचानक से श्री कृष्ण श्री कृष्ण उठ जाता है जब ब्रज की ये लीलाएं जब नारद जी गाते गाते अचानक से श्री कृष्ण बेहोश स्थिति से अचानक से उठ जाता है और तुरंत त्रिभंग ललित मुद्रा में हो जाता है और कहते हैं मेरी बांसुरी कहाँ है कहा है मेरी बांसुरी एक गोपिया बताने कहा, कहा मेरी बाँसुरी को छुपा देती है पता नहीं मेरी बाँसुरी कहा रख दी तो श्री कृष्ण ब्रज के आवश्य में पूरे ब्रज की लीलाओं का चिंतन उनके हो रहा है नारद जी भी ब्रज की लीलाओं को ब्रज की लीलाओं को वही सुना रहे हैं तो अब जैसी होश में आते तुरंत बाँसुरी ढूंढने लगता इधर उधर दौड़ने लगता है तो तुरंत उद्धव जी को देखते उद्धव तुम ब्रज में क्या कर रहे हो नारद तुम ब्रज में क्या कर रहे हो तब श्री कृष्ण होश आता है और श्री कृष्ण आस में देखते हैं अरे तो, तो साला ब्रज है ये तो द्वारका में हूँ अपने वेश को देखते है ए भगवान ए क्या किस तरह का वेश में पड़ गया मैं तब लेकिन राधा रानी का जो विरा है हुँ? उनके विरा में जो श्री कृष्ण थे या ब्रजवासियों के विराह में जो श्री कृष्ण थे उस कारण से श्री कृष्ण खड़े भी नहीं हो पा रहे थे अभी भी जैसे कोई बहुत समय से अगर मूर्छित हो और अचानक से उठ जाए खड़े हो जाए तो अभी भी अभी आप विचारे जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में फुग फुगड़ी करते हैं दोनों लोग घूमते रहते हैं तो घूमते घूमते घूमते घूमते घूमते अचानक से जब रुक जाता है या हम लोग रुक जाते हैं तो हम लोग रुकने के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग घूम रहे हैं तो श्री कृष्ण बेहोश थे लेकिन जब उठ गए लेकिन सेमी कॉन्शियस थे पूरी तरह से हो मतलब उस तरह से पूरी तरह से होश में नहीं थे अभी भी ब्रज में ही थे चेतना द तो ब्रज में ही थे वो तो नारद और उद्धव जी ने श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु हमने आपका रथ तैयार कर लिया है हमें मालूम है कि आपको इस समय क्या करना है आपको ब्रज में जाने की इच्छा है ना तो प्रभु जी हमने आपके लिए रथ रथ तैयार किया हुआ है दारू आया हुआ है अभी आप किसी तरह से रात में बैठ जाइए और आप यहाँ से तुरंत ब्रज कलर रवाना हो जाइए तो जिस तरह से जगन्नाथ जी को पूरी में हम देखते हैं जगन्नाथ जी को इसी तरह से नहीं जगन्नाथ जी को ऐसे हिलते रहते हैं जगन्नाथ जी तो क्यों हिलते रहते हैं क्योंकि राधा राधा रानी का जो मदिरा है राधा रानी के जो नाम की जो मदिरा है वो उसको पी चुके हैं राधे राधे कर रहे तो राधा राधा रानी के जो नाम की जो मदिरा है उसको पी उनकी ये अवस्था हो गई है ना जगन्नाथ जी जब मंदिर में आते हैं और रथ पर चढ़ते हैं एक एक जो दारू में जो दारू पिया जो व्यक्ति होता है वो रास्ते में किस तरह चलता है मध में चलता है जो दारू का जो नशा है उस मध में व्यक्ति चलता रहता है उसी तरह जगन्नाथ जी भी ब्रजवासियों और विशेष करके राधा रानी का जो उन्होंने जो राधा नाम का जो उन्होंने रस जो पिया है तो वो रस के कारण राधा नाम का जो उनमें जो आश्चर्य विकार उत्पन्न हो रहे हैं उस कारण से वो एक शराबी के भांति हिलते डुल रहा है तो किसी तरह से उद्धव जी और नाराज जी उनको पकड़ पकड़ कर अपने बिठाते हैं अब जगन्नाथ जी और तो श्री कृष्ण का रथ ब्रज की तरफ निकलता है तो नाराज जी दारुक को आदेश देते दारुक जल्दी जल्दी निकलो जल्दी जल्दी निकलो अब वहां पर अब ब्रज में बलदेव और सुभद्रा जी पहुंच जाते हैं अभी सुभद्रा जी ने क्या वादा किया होता मैं जाऊंगी या मेरे सबको सांत्वना दूंगी जब बलदेव जी और सुभद्रा जी ब्रज में पहुंचती है तो वहां पर ब्रजवासियों की स्थिति को देखकर कर ब्रजवासियों की जो स्थिति होती है ब्रजवासी जो कृष्ण वीरा में जो रोते रहते हैं तो उनकी स्थिति को देखकर इनमें महाभाव उत्पन्न होता है ये उनके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते उनकी जो वीरा की जो पीड़ा है ब्रजवासियों की अब मान लीजिए कि आपके आत्मज आपका कोई अपना व्यक्ति जो सबसे करीब है वो यदि दुखी है यदि बहुत पीड़ित है हॉस्पिटल में है या किसी स्थिति में है तो क्या आप सुखी रह पाएंगे मान लीजिए आपका अपना भाई है अपना कोई बंधु है या कोई कोई भक्ति समझ लीजिए कोई भक्त यदि बुरी अवस्था में हॉस्पिटल में है, है बीमार है क्या उस स्थिति में हम लोग सुखी रह पाएंगे चिंता सतत रहेगी कि कैसे होगा क्या वो ठीक हो पाएगा नहीं ठीक हो पाएगा इस तरह चिंता सतत रहती है पीड़ा होती है हृदय तब तो जब बलदेव जी ने और सुभद्रा जी ने जब ब्रजवासियों की इस पीड़ा को देखा तो उस पीड़ा के कारण बलदेव बलदेव जी के जो बलदेव जी में प्रेमा जो अष्ट विकार है बलराम जी में और सुभद्रा में अष्ट विकार उत्पन्न हो गए और उनका जो उनका जो हाथ था बलराम जी का वो अंदर चला गया बलराम जी के जो पेड़ थे वो अंदर चले गए सुभद्रा जी के भी इसको महाभाव प्रकाश कहते हैं और सुभद्रा जी की भी यही स्थिति थी दूसरों को समझाने की बात तो दूर रही सुभद्रा अपने आप को संभाल नहीं पाई माँ यशोदा तो माँ यशोदा तक तो पहुंच ही नहीं पाई गोपियों तक तो पहुंच ही नहीं पाई आकर उनकी दशा देख कर उनकी ये स्थिति हो गई कि वो इस तरह से जिस तरह से कछुए की स्थिति होती है कछवा जब अपने अपने सारे अंगों जो चारों हाथों को अंदर ले लेता है तो वो कैसा हो जाता है उसी तरह से सुभद्रा और बलदेव जी की स्थिति हो गई कि उनके हाथ सब अंदर चले गए यही है बलदेव जी और सुभद्रा जी का जो विग्रह हम लोग देखते हैं तो बलदेव जी और सुभद्रा जी किस किस भाव में है तो इस भाव में है वो है जगन बलदेव और सुभद्रा का स्वरूप अब राधा रानी की स्थिति का वर्णन करते हैं राधा रानी निधु निधि वन में राधा रानी निधि वन में मरनासन्न अवस्था में पड़ी रहती है मरनासन्न अवस्था में मतलब लगभग मर ही गई है ललिता विशाखा आदि लोग जो कापूस उसके कानों में डालकर देखते हैं तब थोड़ी बहुत सांस चलती है सब प्रतीत होता है लेकिन राधा रानी की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब थी और सारे ब्रज में ये बात सबको बता दी गई थी कि राधा रानी शरीर छोड़ रही है श्री अपना प्राण त्याग करने वाली है तो सभी लोगों को सभी लोगों को बुलाया जाता है तो ब्रज से जितने सारे लोग हैं तो दरश, है। कि अब जानते हैं कि अब राधा रानी अपना प्राण त्याग करने वाली कृष्ण के विरा में तो आते रहते हैं ललिता विशाखा बाजू में रहती है ललिता की गोद में राधा रानी अपना सर रखकर सोई हुई रहती है और अष्ट सखिया चिंता दर्ज की किस क्या करें हम लोग जिस तरह से राधा रानी को फिर से पहुंच कर ला जाए क्या किया जाए क्या उपाय है उपाय तो एक ही है सब जानते हैं कृष्ण यदि आ जाए तो कुछ हो सकता है कृष्ण वो तो पूरा विश्वास था कृष्ण आने वाले नहीं हैं उद्धव जी को भेज चुके हैं बलराम जी को भेज चुके हैं सभी सुनने में आया कि बलराम जी और सुमोद्रानी दोबारा आए लेकिन कृष्ण आने वाले नहीं है पूर्ण विश्वास है इसलिए राधा रानी और अष्ट शखियों को कोई उम्मीद नहीं है कि राधा रानी सॉरी जो अष्ट शखियों को जो उम्मीद नहीं कि राधा रानी को फिर से कोष में लाया जा सकता है या फिर से उनको अच्छी स्थिति में ला सकते हैं उसी समय वहां पर श्री कृष्ण का रथ रुक जाता है जो श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका से निकले थे वहां पर भगवान की जो भगवान का जो रथ है वृंदावन में पहुंच जाता है और योग माया की व्यवस्था से वो रथ उसी स्थान में निधिवन उसी स्थान में आता है जहां पर श्री कृष्ण तो राधा रानी मरना मरनासन्न अवस्था में बैठी हुई है और श्री कृष्ण का रथ वहां पर पहुंच जाता है रा, श्री कृष्ण राधा रानी को देखते है सहायता तो तो से ही राधा रानी की स्थिति को देखते हैं अब श्री कृष्ण पहुंच चुके हैं तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा आंखों पर श्री कृष्ण आ चुके हैं लेकिन श्री कृष्ण रथ से ही आरूढ़ होकर राधा रानी की स्थिति को देख रहे राधा रानी मरना सना राधारानी की श्री कृष्णने के लिए तो खेल सब लोग कृष्ण को देखकर वैसे स्तंभित हो चुके हैं स्टेचू हो गए सब लोग हिली नहीं कोई हिली नहीं रहा है वहां से कृष्ण आगे उनके आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि श्री कृष्ण आ चुके हैं ब्रज में तो तो श्री कृष्ण उतरते हैं रथ से और राधा रानी की दिशा की तरफ चलने लगता है उस उसी समय श्री कृष्ण भी जिस तरह से बलराम जी और सुभद्रा जी हाथ उनके सिकड़ गए उसी महाभाव प्रकाश में श्री कृष्ण के भी हाथ भी सिकड़ जाते हैं उनके पैर अंदर चले जाते हैं और श्री कृष्ण महाभाव में वहां पर बेहोश हो जाते हैं श्री कृष्ण बेहोश अब श्रीमती राधा रानी के पास ललिता विशाखा सर बैठे रहती है तो श्री कृष्ण के श्री अंग को छूकर अभी वायुदेव अपनी सेवा कर रहे हैं श्री कृष्ण के श्रीअंग को छूकर वायु वो जो सुगंध है वो राधा रानी तक पहुंचा रही है और जैसे जैसी श्री कृष्ण के अंग का स्पर्श करके वो सुगंध राधा रानी तक पहुँचती है राधा रानी में चेतना दोबारा आ जाती है स्थिति से राधा रानी आंखें नहीं खोल रही है राधा रानी स्थिति से होश में आ रही रही आंखें नहीं खोल राधा राधा रानी रानी बस विशाखा ललिता को पता चला कि अब होश में आ गई है तब ललिता उसके कानों में विशाखा का उसके कानों में कहती है राधे रामनाथ प्रियतम श्री कृष्ण आ गए तो जैसे ही राधा रानी वो सुनती है तुरंत राधा रानी खड़ी हो जा तुरंत उठ जाती है और अपनी आँखों से आँख खोल के श्री कृष्ण को देखती है और श्री कृष्ण वहाँ पर अब श्री कृष्ण मरणासन अवस्था में रहते हैं राधा रानी की उस स्थिति को कि राधा ने कितनी पीड़ा हुई है इस स्थिति को श्री कृष्ण श्री कृष्ण उस अवस्था में रहते हैं तब राधा रानी विशाखा को इशारा करती है मेडिसिन मेडिसिन दो श्री कृष्ण को तो विशाखा श्री कृष्ण के कानों में जाते हैं और कहते हैं राधे राधे राधे राधे तुरंत श्री कृष्ण उठ जाते हैं और श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखते हैं राधा रानी श्री कृष्ण को देखते हैं सारा विरा खत्म सारा सारे सारी दवागे खत्म उत्साह बढ़ जाता है ब्रज में महोत्सव शुरू हो जाता है श्री कृष्ण राधा रानी के इस तरह के इस तरह के अद्भुत मिलन की जब महोत्सव इतना बड़ा महोत्सव ब्रज में होता है कि उसका इसकी उसका वर्णन नहीं कर सकते तो सब लोग राधा रानी कृष्ण को मिलते हैं और एकांत में उन दोनों को छोड़ दिया जाता है निकुंज में उन दोनों राधा और कृष्ण को छोड़ दिया जाता है उसी में रात्रि बीत जाती है और सुबह के समय आरती का समय होता है मंगल आरती का समय होता है मंगल आरती का समय होता है ना तो मंगल आरती का समय फिर से ललिता विशाखा श्री कृष्ण राधा रानी को है और कहती के प्रभु उठिए चार बज गए सुबह के अभी मंगल आरती का समय हो गया और इस तरह से राधा कृष्ण आरती करते हैं तो एक एक गीत है जो वास्तव में इस इसके संबंध में है तो मैं गाना चाहूंगा जय जया आप लोग दोहराने आप लोग सुन लीजिए जय जया राधा कृष्णा जुगला मिला आरती कर ललिता आदि सखी जाना मदन मोहन रूप त्रिभंगा सुंदर पीताम्बर की पूछ चूड़ाम ललिता माधवा में वृषभु कन्या नीलसना गौरी रूपे गुनाधन नाना विधा लंकार कर झला मला हरिमना विमोहना बदानु जुआ सखा दि सखी जान नाना राग गारिया वर्म सखी जाता चमरा ढुला श्री राधा माधव जाशे भक्ति विनोद सखी पद सु भगती विरोखी सुभा से जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव ये है मंगल आरती जो हम लोग रोज सुबह करते हैं ना रती सुबह जो गाते हैं वो ये है हम लोग रोज सुबह राधा कृष्ण को उठाते हैं हैं हैं उनके सामने उपस्थित होते उनकी निकुंजली में हम भाग लेते हैं। तो मंगल में हम राधा में हम करते हैं। तो ये है हमारी मंगल आरती मंगल आरती के पीछे ये सिद्धांत है अब यह है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का भाव <laughs> तो चैतन्य महाप्रभु इसी का आस्वादन करते थे जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु इसी का आस्वादन करते थे श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है मतलब भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है लेकिन राधा रानी का जो श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है जैसे आज हमने देखा कि राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम का आस्वादन श्रीकृष्ण करना चाहते थे अब जितने सारे हम लोग भक्तों का समाज है समस्त भक्तों के समाज में हम जानते हैं कि वैकुंठ के जो लोग हैं वो श्रेष्ठ है उनमें से जो द्वारका के लोग हैं वो श्रेष्ठ है उनमें से भी जो मथुरावासी है वो श्रेष्ठ है मथुरा से भी जो ब्रजवासी है वो श्रेष्ठ है ना ब्रजवासियों में भी समस्त ब्रजवासियों में जो राधा रानी जो अलग अलग भाव है भक्तों के उसमें से जो माधुर्य भाव है उसमें जो अष्ट सखिया है अष्ट सखियों में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ का अर्थ है कि जिस तरह से राधा रानी श्री कृष्ण से प्रेम करती है वैसा प्रेम हम लोग में कोई नहीं करता वास्तव में हम सब हम सबको जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम प्राप्त होता है वो राधा रानी की कृपा से प्राप्त होता है बिना राधा रानी की कृपा से हमें कृष्ण में प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता वो वो कृष्ण को देती है जब हम लोग हृदय में इच्छा करते हैं कि हमें हमें भक्ति करनी है तो हृदय में परमात्मा रूप से भगवान रहता है, है ना इतना विश्वास तो हम सबको है कि परमात्मा रूप से तो वो हमारे उस इच्छा को नोट करते हैं कि ये मेरा जो अभी ये मेरा जो भक्त जीव है इसको मेरी भक्ति करने की इच्छा जागृत हुई है अब इसके लिए कृष्ण परमात्मा रूप से हृदय में देखते हैं और फिर उस उसके लिए साधु संघ की व्यवस्था करते हैं।, उसको किसी ना से भक्तों में लेकर आते हैं और भक्तों में के बाद तो लेकिन अंदर से कौन सहायता करते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा रूप से सहायता करते हैं बाहर से कृष्ण गुरु रूप में सहायता करते हैं और अंदर से परमात्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण सहायता करते हैं और वो जो और प्रयास करते हैं उसको भक्ति में आगे आगे बढ़ाया जाए तो ऐसे हम समस्त भक्तों की मुकुटमणी कौन है महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी तो जब श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण राधा रानी के इस भाव को देखते थे तो उनके हृदय में एक कामना जागृत हुई एक इच्छा हुई कि राधा रानी जिस तरह से मुझसे प्रेम करती है तो वह प्रेम मैं कैसे आस्वादन करूं अभी राधा रानी का प्रेम की परिसीमा तो आप लोगों ने देखी ली इस लीला के माध्यम से तो सबके तो सबके हृदय में इच्छा होती है कि हम लोग अच्छे भक्त बने अच्छे भक्त बने भक्ति में आगे बढ़े तो श्री कृष्ण भी राधा रानी के भाव को देखकर उनके हृदय में भी एक इच्छा जागृत हुई कि मैं इस तरह से भक्त मैं इस इस रस का आसोदन कैसे करूं जैसे नरसिंह नरसिंह भगवान की लीला में जरा ध्यान दीजिए बोल नरसिंह भगवान की लीला में जब नरसिंह देव समस्त आसुरों का वध कर देते हैं उस समय नरसिंह देव बहुत क्रोध में रहते हैं उनकी जो उस उस क्रोधाग्नि को शांत करने की किसी में हिम्मत नहीं होती ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी किसी में हिम्मत नहीं होती तो उस समय प्रहलाद को भेज दिया जाता है और प्रहलाद को जब भेज दिया जाता है तो प्रहलाद जी उसको तुरंत अपने गोदी में बिठा लेते हैं और जैसे प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लेते हैं नरसिंहदेव शांत और नरसिंहदेव प्रहलाद को चाटने लगते हैं तो नरसिंहदेव देखते हैं कि ये जो मैंने चर्चा की मैंने पिछले टाइम भी की थी ये चर्चा मैंने की थी लेकिन अब इसकी डायरेक्ट हम लोग रिलेट कर पाएंगे इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूं तो नरसिंह जो देख रहे थे कि प्रहलाद एक रस का आशोधन कर रहा है तो वो रस का आशोधन मैं कैसे करूं तो मुझे भी तो माता पिता को स्वीकार करना पड़ेगा इस समय जो नरसिंह लीला मेरा माता पिता कौन है पत्थर मैं पत्थर वैसे प्रकट हुआ हूं तो पत्थर मेरा माता पिता है तो अबतार अगले, अगले में मुझे माता लेना ग्रहण करना पड़ेगा। तो आगे राम अवतार में आते हैं। राम अवतार में एक इच्छा तो पूरा कर देते हैं लेकिन अब इनकी दो इच्छाएं रामलीला में उनकी दो इच्छाएं हो जाती है लोभ हो जाता है कृष्ण को लोभ ये हो जाता है कि मुझे जिस संभ्रम एक मित्रता होती है जैसे विभीषण आदि लोग थे उनकी सिर के उनके राम जी के साथ मित्रता होती थी लेकिन राम जी को कैसी मित्रता चाहिए ऐसे गले में हाथ डाले चलो जरा घूमने चलते हैं जरा ये चल यहाँ करते लेकिन उनके जो मित्र थे कैसे थे विभीषण आदि हे प्रभु प्रणाम आपके चरण में प्रणाम तो मित्र भी उनको प्रणाम करते थे तो राम जी की इच्छा होगी मुझे ऐसी मित्र चाहिए जो मेरे गले में हाथ डाले और हम लोग साथ में एक समता का भाव तो ये एक प्रकार का जो लोभ था उस वो भगवान राम में था एक और प्रकार का लोभ हुआ राधारानी के साथ उनका विवाह हो गया था तो स्वकीय रस का वो आस्वादन करते थे लेकिन, जो, लेकिन श्री राम जी को पर रस का आस्वादन करने की इच्छा हुई थी परकीय भाव तो वही श्री राम की जो इच्छा है थी वो कृष्ण लीला में पूरी होती है कृष्ण लीला में सुबल इत्यादि जो सखागन है वो श्री कृष्ण के साथ एकदम आत्मीयता का भाव रखते हैं ऐसी स्थिति आ जाती थी कि कृष्ण को कृष्ण के ऊपर बैठकर घोड़ा घोड़ा करते थे देते ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता की कोई कीमत नहीं है श्री कृष्ण चाहे जो कुछ लीला ब्रज में कर ले सात दिन सात रात तक गोवर्धन पर्वत को उठा ले काले के फनों नृत्य कर ले सबके सामने अगासुर का वध कर दे ब्रह्म जी उनकी आशा सामने दंडवध प्रणाम कर दे कि सब लोग सारे ब्रजवासी लोग सब लोग देखते हैं पूतना का वध कर दिया ऐसा वध कर दिया लेकिन कुछ भी हो जाए ब्रजवासियों के हृदय में यह भावना ही नहीं आती थी कि ये, ये कृष्ण कौन है भगवान है उनके में यही भावना आती थी कि ये कौन है नंद का लड़का है ये कौन है यशोदा का लड़का है रोज गांव में चोरी करता है बस थोड़ा सा दिखने में थोड़ा डिफरेंट है तो सब लोग इससे प्रेम करते हैं बस इतना ही उनका इतनी उनकी आइडेंटिटी है ब्रज में जिनकी सर्वत्र जगत में पूजा होती है ब्रह्म लोग ब्रह्मा, लो, ब्रह्मा शिव आदि सब लोग उनकी पूजा करते हैं जिनके जिनके चरण कमल ध्यान में आने के लिए योगी लोग हजारों साल तपस्या करते हैं उन वो कृष्ण ब्रज में घूमते रहते साधारण बालक के जैसे उनकी कोई कीमत नहीं है एकदम नॉर्मल बालक कभी कभी ऐसा होता था खेल खेल में श्री कृष्ण बोलते थे मैं घोड़ा नहीं बनने वाला हूं मैं नंद बाबा का लड़का भाई घोड़ा क्यों बनू यहाँ मेरे पिताजी का राज चलता है मैं राजा यहाँ का बच्चे बोलते निकल कल से खेलने मत आज से ही नहीं खेलना इसको निकाल दो भाई सारे ग्रुप डिसीजन डिसीशन ले लेके निकाल देते हैं निकाल देते निकाल दो भाई इसको निकाल दो तो श्री कृष्ण पेड़ के पीछे छुप के बैठकर रोते रहते अब आता का, है है सर।, <laughs> <laughs> आता का है है सर तो आवाज लगाते वैसे घोड़ा बनना है ना सिर्फ गधा नहीं ना बनना है हाँ घोड़ा बन जाएंगे तो आते हाँ हाँ तो चलो आज घोड़ा बनो तो कृष्ण के उग, जिस कृष्ण के चरण कमलों में ब्रह्मा इंद्र आदि रुद्र आदि सब प्रणाम करते हैं वो कृष्ण के ऊपर सुबल आदि लोग घोड़ा घोड़ा घोड़ा खेलते रहते हैं तो यह कृष्ण के ब्रज में स्थिति <laughs> तो श्री कृष्ण की भी कुछ कामनाएं हैं श्री कृष्ण लीला में भी भगवान कृष्ण की तीन अधिक इच्छाएं थी और तीनों राधा रानी के संबंध में थे कि राधा रानी के हृदय मुख्य यही था कि राधा रानी के हृदय में जो मेरे लिए जो प्रेम है मुझे उसका आस्वन करना ही है क्योंकि मुझे मुझे विश्वास है कि राधा रानी मुझसे ज्यादा प्रेम का आस्वदन करती है राधा रानी मुझसे ज्यादा राधा रानी को मुझसे ज्यादा सुख मिलता है इसलिए मुझे उसके मुझे वो राधा भाव को आस्वन करना है तब क्या करते हैं तो चैतन्य तब महाप्रभु महा बनकर आते हैं श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को छुरा कर श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर कलयुग में प्रकट होते हैं तो जिस तरह से यहां पर इस लीला में राधा राधा रानी का कृष्ण का मिलन होता है राधा रानी को जब श्री कृष्ण देखते हैं तो श्री कृष्ण की आंखें बड़ी हो जाती है जैसे जगन्नाथ जी की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है तो श्री कृष्ण जैसे राधा रानी को देखते हैं तो उनकी आंखें उनकी बड़ी हो जाती है तो वो जो मिलन है वही मूलन वही मिलन जगन्नाथपुरी में हो रहा है वहां दो कृष्ण है एक कृष्ण है जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी राधा राधा रानी के विरह में है वो वो जो कृष्ण जब राधा रानी के विराह में रहते हैं वो है जगन्नाथ जी और वही कृष्णा जब राधा रानी के भाव में जब श्री कृष्ण के विराह में रहता है वो है राधा रानी मतलब वो है चैतन्य महाप्रभु तो ये भगवान श्री कृष्ण ही ये थोड़ा ये जो विषय है ये सब सबके परे है विशुद्ध शब्दों में है ये लेकिन मैं बस चर्चा कर रहा हूं क्योंकि जगन्नाथ जी ये इस इस कम से कम इसको टच तो करना चाहिए हम लोगों को तो क्योंकि इतना गुड विषय है भगवान की कृपा से हम लोग अपने भजन में जब परिपक्व हो जाएंगे तो भगवान कृष्ण की कृपा से हमें ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी लेकिन फिलहाल हम इसको सुन लें चर्चा कर ले अपना जीवन अपने आप को धन्य कर लें यह बड़ी कृपा है भगवान की तो बस चर्चा कर लेनी चाहिए भगवान की कृपा निश्चित होगी और हम लोग इस स्थिति में पहुंचेंगे कि हमें सब चीज़ समझ पाएंगे लेकिन अभी जगन्नाथ जी में पूरी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है तो उस, उस आस्वादन करना था वो पूरी में जगन्नाथ पुरी में करते हैं भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने वो नाचते हैं नाचते हैं और राधा रानी को देखते हैं और एक एक श्लोक भी जिस तरह जो वृंदावन का स्मरण राधा भाव में आता है और राधा भाव में एक बोलते हैं जो सिर्फ सरो दामोदर रूप को समय समझते हैं तो इस तरह से ये चैतन्य महाप्रभु की और जगन्नाथ जी की लीला है ये बड़ी दिव्य लीला है ये साधारणता चर्चा नहीं करनी चाहिए लेकिन इसको जगन्नाथ जी की कृपा से ये क्योंकि हम लोग जग जी ने जगन्नाथ जी की सेवा पूजा को हम हम लोगों के लिए दिया है तो हमें जानना तो चाहिए जगन्नाथ जी कौन है उनका क्या भाव है जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्त, भक्त भाव में है तो उनके भक्त भाव का पूरा सम्मान करना चाहिए कुछ लोग होते हैं कि नहीं चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण समझकर कर भजते रहते हाँ वो कृष्ण है लेकिन वो भक्त भाव में है चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव में रहकर श्रीमद भागवत को सुनते थे ध्रुव प्रहलाद आदि के चरित्र को चैतन्य महाप्रभु सुनते थे और अब और गंभीर में तो श्रीमद भागवत को नित्य सुनते थे स्वरूप दामोदर के मुख से गदाधर पंडित के मुख से नित्य रूप से श्रीमद भागवत को सुनते रहते थे और इससे उनका जो राधा रानी का जो भाव है राधा रा, राधा भाव है वो बढ़ता था तो हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु की अगर सेवा पूजा करनी है तो हमें उनकी भक्त भाव में सेवा पूजा करनी चाहिए ऐसा नहीं कि उनको उन पर मोर पंख लगाकर उनकी उनको श्री कृष्ण उनकी पूजा करनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु कभी मोर पंख नहीं लगाते थे कभी मोर पंख नहीं लगाते थे ये थोड़ा अलग विषय है आज हम लोग मंदिरों में मंदिरों में लगाते हैं लेकिन हम अगर वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के भावों का रेस्पेक्ट करना चाहते हैं तो उनके क्योंकि विचार कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु अपने आप को भक्त समझकर आए हुए हैं लेकिन हम उनके मस्तक पर मोर पंगला आप कृष्ण हैं, आप कृष्ण हैं, आप कृष्ण हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे उनका जो अवतार का जो मुख्य प्रयोजन है राधा भाव का आस्वादन वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा है कि नहीं उनका जो चैतन्य महाप्रभु का इस धराधल पर आने का जो मुख्य था वो है भाव आस्वादन सही इसको स्वीकार करते हैं तो यदि आप उनको कृष्ण तो तो से भी ज्यादा कृपालु चैतन्य महाप्रभु है चैतन्य महाप्रभु गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु उस उस दिव्य ब्रज की उस धन को जो आज तक अभी वितरण नहीं हुआ था मतलब तो तो ब्रज का वो धन है कृष्ण प्रेम एक धन है वो वो सब युगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो यदि हम लोग चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की उनको प्रसन्न करेंगे उनको प्रसन्न कैसे करेंगे हम लोग यदि चैतन्य महाप्रभु की उनके भावानुसार उनकी सेवा करेंगे तो महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, जाएंगे चैतन्य तो महाप्रभु को भक्त भाव में भजिए उनके भक्त भाव में सेवा कीजिए यहां पर भागवत चल रहे तो चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं उनको भक्त भाव देना अच्छा लगता है तो उनको भक्त भाव में रखिए उनको राधा भाव राधा सर्वश्रेष्ठ भक्त है उनको भक्त भक्त भाव में अच्छा लगता है ही तो रखिए क्योंकि उनके अवतार का वही प्रयोजन है है तो ये है आज का चर्चा का विषय यदि किसी को कोई प्रश्न है इस संबंध के विषय में तो पूछिए प्रयास किया जाएगा कि उत्तर दिया जाए अभी तार था। तार था। तो श्री कृष्ण चैतन्य जी उनका दीक्षित नाम वो था सभी का तो लगाने तकलीफ तो तो क्या, क्या है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जैसे यहाँ पे बहुत सारे भक्तों के नाम भी श्री कृष्ण चैतन्य है सारे भक्तों के सर पर भी लगा दो मोरपंग तो वो भगवान भक्त भाव में आए हैं ना तो यहाँ पे बहुत सारे दीक्षित भक्तों का नाम श्री कृष्ण चैतन्य है बोलिए सबके सर पर मोहर पर लगाएंगे देखिए भगवान के भाव को समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेवा नहीं की अद्विताचार्य नित्यान रूप सबने उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने भी महाप्रकाश लीला में सबको भगवान के रूप में दर्शन भी दिया लेकिन अगर टोटल फोर्टी एट को कैलकुलेट किया जाए तो उन 48 ईयर में 99 परसेंट चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव में थे और उसमें से भी जब वो पुरी में शिफ्ट हो गए तो पुरी में भी अधिक से अधिक समय वो राधा रानी के भाव में थे ठीक है आपने अभी कहा था कि राधा रानी को प्रसन्न करके प्राप्ति हो सकती है राधा राणी को कैसे प्रसन्न किया चैतन्य महाप्रभु प्रभु जी का प्रश्न है कि राधा राणी को प्रसन्न करके हम लोग कृष्ण के प्राप्ति करते हैं तो राधा रानी को कैसा प्रसन्न किया जाए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के रूप में आई है या या राधा रानी ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम सबके सामने प्रकट है और कृष्ण लीला में हम लोगों का प्रवेश वर्जित है क्योंकि हम लोग की वो जड़ बुद्धि उस उस लीला में सम, नहीं बोल सकती लेकिन गौरलीला बहुत दयालु है गौरलीला चैतन्य महाप्रभु सहजता से अपने आप को दे देते हैं कृष्ण थोड़े रिजर्व है रिजर्व है थोड़े से लेकिन महाप्रभु रिजर्व नहीं है महाप्रभु फ्री है महाप्रभु फ्री में बैठते हैं तो राधा रानी को प्रसन्न करने का अर्थ है हम लोग राधा रानी इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य हम लोग राधा रानी की पूजा कैसे करते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेंगे उन्होंने क्या कहा है हरे रेम हरे रे नाम हरे राम केवल हम कल वास्ते वास्ते सारे दुनिया भर के वस्तुओं को त्याग कीजिए और चुपचाप भगवान का नाम जप कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे भगवान का नाम जप करना चाहिए उन्होंने यही कहा खुद भी उन्होंने जब किया है हमारे समस्त रूप गोस्वामी सनातन गोस्वी जितने सारे आचार्य अगर हमारे लीला में परंपरा में उन्होंने भी हरे कृष्ण महा किया है भी सभी सिद्ध पुरुष थे थे लेकिन उन्होंने जन सामान्य को आचरण करने के लिए भगवान हरे का करते ठीक है अभी मैंने ये कहा ना कि मोरप वो श्री कृष्ण है तो मोरपंख लगाना गलत नहीं है अभी कृष्ण है तो कृष्ण के मोरप लगाना गलत नहीं है लेकिन अवतार का प्रयोजन को तो समझना चाहिए मैं तो बार बार इस बात को ट्रेस कर रहा हूँ ठीक है मंदिरों में होता है अभी होता है क्या कर सकते हैं शिला रूपा जी उस, उसको भी अलाउ किया उसको भी अलाउ दो जगह अलाउ किया है लेकिन यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की इच्छा है तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भाव में सेवा कीजिए क्या दिक्कत है आप खुद भगवान की चैतन्य महाप्रभु खुद लीला में देखिए ना उनकी जब दिव्य लीलाएं हुई थी जब महाप्रभु धराधाम थे उस लीला में देखिए कहा महाप्रभु मोरपंग लगाए फोर्टी एट इयर्स तक महाप्रभु थे ना उन पूरी लीलाओ में चेक कीजिए महाप्रभु ने कहा मोरपंग लगाया तो जो उनका श्रृंगार है उस उस उस उसी उसी जो उनका भाव पूजा कीजिए अगर महाप्रभु कृष्ण मोरपंख देते हैं इसलिए हम लोग कृष्ण का मोरपंख लगाते हैं राधा रानी मोरपंख नहीं लगाती इसलिए हम राधा रानी को मोरपंख नहीं लगाते चेहते महाप्रभु कभी उन्होंने लीला में मोरपंख नहीं लगाया था हम लोग उनको मोरपंख नहीं लगाते क्यों जी प्रपा जी एक परपट में लिखे है आदि लीला के आ, बता सकता हूं को थोड़ा का समय देंगे तो समय। एक परपट में प्रोपा जी स्पष्ट रूप से कहे की डू नॉट डिस्टर्ब द मूड ऑफ लॉर्ड चैतन्यीला में ही है वो ये ढूंढना पड़ेगा स्पष्ट रूप से प्रोपा जी लिखे है डू नॉट डिस्टर्ब द मूड ऑफ लॉर्ड चैतन्य डू नॉट डिस्टर्ब वास्तव में श्री कृष्ण तत्व को जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के तत्वों को जानते हैं वो कभी इतनी बड़ी भूल नहीं करेंगे महाप्रभु को लगा अभी करेंगे। आप जब स्वामी की सेवा करते हैं तो स्वामी को प्रसन्न करने के लिए ना हम लोग यदि ये चाहेंगे कि नहीं हमारी इच्छा से चैतन्य महाप्रभु चले तब ठीक है तब आप लगाइए और ये पूजा कीजिए कोई कोई प्रॉब्लम नहीं भगवान उस तरफ से भी आप सरसे प्रकट करेंगे लेकिन महाप्रभु यदि प्रसन्न करना है तो डू नॉट डि जी जी वृन्दावनम एकम पादम न घसती <laughs> भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़े कभी जाते नहीं है क्या जो भगवान की अपनी मीला है को हम हमसे ये बहुत गंभीर विषय है अगर ये कहे कि हाँ श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर जाते हैं तो बृहद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बार बार श्री कृष्ण जाते मथुरा बार बार आ जाते हैं और अगर भागवत के टीकाकरों की बात की जाए तो भागवत के टीकाकार तो कभी स्वीकार ही नहीं करते कि कृष्ण वृंदा छोड़ के गए हैं कभी नहीं। वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कृष्ण वृंदा छोड़ के कभी जा ही नहीं सकते तो वृंदा का तो मतलब क्या है जब श्री राम अयोध्या छोड़कर चले गए थे जब अयोध्या श्री राम को जी को वनवास हो गया था और श्री राम अयोध्या के लिए वन, वन की तरफ निकल निकल गए थे उस समय सारे जो प्रजा लोग हैं प्रजाओं में चर्चा चलने लग गई कि अरे अब श्री राम तो अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं तो हम लोग को भी चलना चाहिए हम लोग का यहाँ पर अगर क्या क्या कौन सा बड़ा उपकार होने वाला है जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है जहाँ से राम चले जाएंगे सीता चले जाएंगे तो अयोध्या अयोध्या थोड़ी रहेगी तो सारा अपना सब कुछ घर बार सब आग लगा करके चलो इसलिए सारे सारे के सारे अयोध्या वासी श्री राम जी के पीछे पीछे चल पड़े यह सोचकर कि अब क्या बचा संसार में जब श्री राम खुद अयोध्या में नहीं है तो क्या अयोध्या अयोध्या है अगर कृष्ण वृंदावन में नहीं है तो कृष्ण क्या वृंदा वृंदावन है नहीं इसलिए तो कहा जाता है कि कभी भी श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर कर ही जाते हम लोग वृंदावन क्यों जाते हैं आज भी वहां पर कृष्ण बलराम है इसलिए तो जाते हैं अगर कोई बोल दे कि भाई वृंदावन में कृष्ण नहीं है तो हम क्यों जाएंगे भाई वहां है ना प्रभु जी तो कृष्ण वृंदावन में है इस बात पर हम लोग को तो विश्वास है उनकी लीलाएं दिव्य लीला आज भी चल रही है वृंदावन में इसलिए हम लोग जाते हैं ताकि चलो लीला देख नहीं पाएंगे सुन तो लेंगे जिस जहां पर भगवान लीला की तो भूमि हो तो इसलिए श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते एकदम सत्य है वृंदावन छोड़ के जाते तो हम लोग भी वृंदावन नहीं जाते अभी वृंदावन में कृष्ण है कृष्ण बलराम है इसलिए हम लोग बारी बारी से किसी न किसी तरह छुट्टी निकाल कर थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाए तो के चलो वृंदावन जी ये अलग ये नहीं, नहीं। जी नई लीला जी लीला शास्त्र में है का ये भी उसी तरह से है भगवान की आनंद है उनकी दिन भगवान हरि आनंदी आनंद। अलग अलग ये जगन्नाथ जी की ही प्रसिद्ध है, ये भी है। इसको कहते थे। उनकी किताब भी निकली है थ्री लॉन्स ऑफ बोर्डवैसे कहा सुस्वामी एक ही शास्त्र में सारी लीला कैसे रख पाएंगे महाराज परिचित महाराज शरीर छोड़ने का समय नजदीक आ रहा था तो अधिक से उनको कृष्ण कृष्णलीला सुना दी देखिए भाग देखिए भागवत की ये सब हम लोग कथाएँ करते हैं इसके पीछे प्रयोजन ये है कि हम लोग सब भागवत से प्रेम करने लगे भागवत की तीन तरह से सेवा कर सकते हैं श्रीमद भागवत की लेकिन दो तरह के भागवत होते हैं हम तो सभी जानते हैं एक तो, तो भागवत तो पूरी तरह से पीछे पीकर उसका आचरण करते हैं वो है महाभागवत परम श्री कृष्ण के परम भक्त उनके उपदेशानुसार चलने से हमारा उद्धार होगा और तो दूसरा भागवत की सेवा करने से भागवत की सेवा तीन तरह से करते हैं एक उसका श्रवण करके दूसरा उसका अध्ययन करके और तीसरा उसकी उसका कीर्तन करके नष्ट प्राय भद्रशु नित्यं भागवत सेवया तो भाग नित्यम भागवत सेवा के नित्य नित्या इन दोनों भागवतों की सेवा करनी है अपने गुरुजन उनके आज्ञा का पालन करना है उनके बताए नई उम्र चलना है जैसे सोलह माला जप करना है चार नियमों का पालन करना है ये और भागवत की सेवा ही और दूसरी नित्यं भागवत सेवा के रोज भागवत का अध्ययन करो रोज उसको सुनने का प्रयास करो और रोज उसका अगर हो सके तो कीर्तन करो तो ये भागवत की सेवा करनी है और जितने सारे आचार्य ने जितने सारे ग्रंथ लिखे हैं आज भागवत पर इतनी सारी टीकाए हैं आज हमारे ने हजारों ग्रंथ लिखे हुए हैं उन सारे ग्रंथों को लिखने का प्रयोजन मात्र एक ही है कि हम लोग भागवत को अपना जीवन बना लें। सारे किताबों में आचार्यों ने एक ही बात लिखी है नित्यम भागवत सेवया किसी तरह से लोग भागवत को कृष्णनाज चेतना चरित और लिखे लेकिन उसमें भागवत के उदाहरण है रूप गोस्वामी अपने समस्त ग्रंथों में भागवत के उदाहरण है सनातन गोस्वामी समस्त उदाहरण को भागवत के उदाहरण है तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि नित्य भागवत की सेवा करें, रोज उसका अध्ययन करना है तभी हम कृष्ण को निश्चित रूप से कृष्ण को निश्चित रूप से कृष्ण मिलेंगे इसी जन्म मिलेंगे भागवत पढ़ेंगे तब भागवत बनेंगे अगर भागवत नहीं पढ़ेंगे तो कैसे भागवत बनेंगे वो तो बिना भागवत बने बिना भगवान का प्रेमी भक्त बने वही और गोलक माध्यम एंट्री मिलने वाली है जिस सनत कुमारों को रोक दिया और हम लोग को छोड़ देंगे ऐसे जाना चाहते हैं बिना प्रेम प्राप्त किए माला जब कर लिए बस हो गया ना भागवत बनना है हमें भगवान का जिस भागवत में जो भक्तों के चरित्र लिखे गए है उन भक्तों जैसा हमें बनना है तब भगवान क्रीड़ा में एंट्री मिलेगी तो कैसे बनेंगे जब भागवत जब ऐसे भक्तों के महाभागवतों के चरित्र जो भागवत में लिखे उनको सुनेंगे उनका अध्ययन करेंगे नित्य अध्ययन करेंगे और उनकी चर्चा करेंगे तब स्वाभाविक रूप से उन भक्तों के जो गुण है भागव, जो भागवती गुण है वो हम लोगों में आ जाएंगे और हमारे हृदय में जो मल है गंदगी है काम क्रोध दो बिरसा जो सब गंदगी है वो अपने आप निकल जाएगी क्योंकि जहा कृष्णता नहीं माया राधिकार जहाँ जैसे ऐसे कृष्ण रूपी सूर्य हमारे हृदय उदित होंगे तो ये सब जो कचरा है जो मल है कली का मल है हमारे जो अनेकों करोड़ों करोड़ जन्मों के जो पाप है वो सब नष्ट हो जाएंगे सारे अभद्र नष्ट सारा अमंगल नष्ट हो जाएगा सारा दुख नागा सब कुछ ये हो जाएगा और हम लोग हमारा जो शरीर है ये दिव्य हो जाएगा चौबीसों घंटे अगर चौबीसों घंटे प्रयास करेंगे इतना बस करना है कि भागवत को सुनना है भागवत को पढ़ना है भागवत को गाना है इतना करे बस हमारा जीवन भागवत में हो जाएगा हमारे जीवन हमारे दिन भर में बस भगवान की लीला कथाई हमारे मस्तिष्क में रहेंगी और कुछ नहीं होगा तो इतना हो जाने के बाद अगर पूतना जैसी राक्षसी को भगवान पूतना जैसी पूतना जैसी राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई थी मारने के लिए आए थी क्या कर क्या करके आए थे ड्रामा करके आए थे ड्रामा भक्ति का ड्रामा करके आई थी ब्रजवासियों का ड्रेस पहनी थी क्या वो ब्रजवासी थी बताइए पुतना ब्रजवासी थी नहीं पुतना ने ब्रजवासियों का ड्रेस पहना था और पुतना क्या कर रही थी सेवा करने आई थी क्या सेवा करने आई थी कृष्ण को जहर पिलाने आई थी ऐसे कृष्ण ने पुतना जैसी राक्षसी को मातृ गति दे दी धात्री गति दे दी यशोदा का असिस्टेंट बना दिया चौबीसों घंटे श्री कृष्ण को खिलाती पिलाती उठाती सब करती है तो ऐसे श्री कृष्ण इतने दयालु है कि उन्होंने पुतना जैसे राक्षसी का ऐसा उद्धार कर दिया तो हम लोग अगर अगर हम लोग भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनेंगे बोलेंगे गाएंगे चर्चा करेंगे तो क्या हम लोगों को हम लोगों को प्रगति नहीं मिलेगी मिलेगी ना बस विश्वास करना चाहिए भागवत में जो चरित्र है उसमें विश्वास करना चाहिए विश्वास करेंगे तो जल्दी प्रगति होगी कि जैसे अगर पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार हो सकता है तो हम लोगों का भी उद्धार हो सकता है यदि हम लोग भागवत सेवया सोल माला जब करना है नियम से भागवत की सेवा